देवी भागवत तीसरा स्कंध युद्धाजी सेना सहित आ रहे हैं यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेह में माता भय से घबरा उठी आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा मुनिजी अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं युधाजी यहां भी पहुँच गया इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दौहित्र शत्रुजीत को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहां आ रहा है प्रभो मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूं पांडव वन में रहते थे मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था साथ में देवी द्रौपदी थी पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चले गए केवल द्रौपदी मुनियों के उस उपवन उस पावन आश्रम पर रह गई वहाँ धौम्य अत्रि गालो पैल जाबाली गौतम भृगु च्यवन अत्रि के वंशज कण्व जतु क्रतु वीतिहोत्र सुमंतु यज्ञदत्त वत्सल राशासन कहोड़ यवकृत यज्ञकृत तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी मुनि जी वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी उसी समय सिंधु देश का समृद्धशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उसी मार्ग से कहीं जा रहा था वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रस तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा थी वहां आ पहुंचा। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ दो नौकर थे मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देकर वह वहीं बैठ गया प्रभो मुनिमंडली से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भारियाएँ भी चली आईं उनके मुँह से यह कौन है निकल रहा था उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई किसी देवकन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा यह सुंदर मुख वाली तथा श्यामल वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है यह सुकुमारी किसकी पत्नी है इसके पिता कौन है और इसका क्या नाम है द्विजदेव यह महाराज रानी जैसी जान पड़ती है मुनिपत्नी ऐसी नहीं हो सकती धौम्य बोले सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज यह पांडवों की प्रेसी भार्या देवी द्रौपदी है इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है इस समय यह इसी उत्तम आश्रम में रहती है जयद्रथ ने पूछा विख्यात पराक्रमी वे सूर्यवीर पाँचों पांडव कहाँ गए हैं क्या इस समय वे महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं धम्य ने कहा वे पांचों पांडव वन में गए हैं शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे